शाम की भक्ति भाग है उदगित उसका उपासना के प्रसंग से अभी शाम के अन्य अवयव है प्रस्ताव और प्रतिहार तद विषय भी उपासना भी आरम्भ होगा शाम पांच भक्ति के साम होता है पांच भाग वाले एक भाग उदगित और एक प्रस्ताव प्रतिहार अन्य भी है निधन इस अवयव तो दसम खंड में प्रस्ताव प्रत्याहार विषय को उपासना है इसमें चक्रायणस्ती कुरुक्षेत्र में, में दुर्भिक्ष होने पर अन्य स्थान में जाकर के इभ्य ग्रामों में बास करता था उसके पश्चात सो so, अन्नाथम अटन अन्न के लिए इधर उधर जाते समय भिक्षा के लिए सह्यम कुल खादी तंगोवाच उत्तम उसके खाते हस्ती पाक उसके मागिके भी भिक्षित भूखा था तम तम से नही है जो यहाँ चये उपनिहता प्रकृत ये जो मैं खा रहा हूँ जो मेरे पास है इत, इससे अधिक अन्य मेरे पास नहीं है इति उचा संबंध अटन इभ्यम स्वर्णमासान कुत्सिता खादंत भक्ष खाते हुए यदृक्षा उपलभ्य विभिक्षे यासितमान हठा देखा कोई खा रहा है यद्ण चेया, यद्ण चेया का ठीक है सहसा शिगरा देखा कोई खा रहा है मागा उसको उवाच तम उषस्थि से कहा नेते अस्मान मया कुलमासा इति इति भक्षमा अन्नी नीद उसकी न्याख्या अस्मद नित हो गया प्रतीक उसकी व्याख्या मैं भक्षिष्ट राशे खा रहा हूँ झुठे है कुछ है अन्य मेरे पास नहीं है राशि सम हो इकटी में मम उपनिहिता प्रक्षिपता इमे भाजन ये पात्र में किम करो मैं उत्तर प्रतिभा ची तुम क्या करो मेरे पास में जो कहा गया तो ने कहा उषस्थ प्रद्यय बहुवचना निहिता चये ये निहिता यद बहुवचना जो मेरे पास है उपनिहिता कुलमासा शेष जो पात्र में है कुल मा उसे अतिरिक्त नहीं है में भाजने प्रक्षिप्ता योजना ये पात्र जितने खा है। देही का है एक मे देती होवा चक्रायण ने कहा इनमें से दे दो। तान अस्मी प्रदू अस्मी चक्रायण इन उपमा से दे दिया हन अनुपान अनुपान जल ग्रहण कीजिए उचिष्ठ उच्चिष्ठ वे में पीतम चादाच चक्री पानी पीवत जूठा में जलपान मे मह्यम देहिवाच मुझ दे दे तान स इध्य अस्मैसते प्रदे अनुपानियम समीपस्थम तेज प्रदत्तवाय सीपस्थम उदक हतहांत लीजे पानी लीजे अन्न प्रत्युवाच सक्रि ने कहा उच्छिष्ट वै मे मम इदम उदक पीत सीजे जल पा, पा, पान कर तो झूठा पीना माना जाएगा यदि पास्यामी यदि पी लो इतुक्त प्रत्युवा से इतरह इसे जो कहा चक्र ने इतर उनको कहा हंत कुलमासा मासिता से कुलमास मास यदि खाए तो जल भी पी कहना इसे पान करो तो उच्चिष्ट माना जाएगा इध्य ने कहा न स्वीद उच्चिष्टी ये जो खाया कुल मास है ये, ये उचित तो नहीं इसको नहीं खाता तो मैंने जीवित नहीं रहता भूखा था कामो मान मा मिति जलपान तो जथेष्ट हो जाएगा मिल जाएगा किन्तु ये नहीं खाता तो जीवित नहीं रहता इसलिए इसी अवस्था में यदि खा लिया तो उसको उत्सिष्ट नहीं माना जाएगा जलपान करे तो उत्सिष्ट माना जाएगा क्योंकि जलपान तो अन्य तरह मिल जाएगा किम प्रतिवासी आकांक्षा पूर्वक आह इन्ह ने क्या कहा आकांक्षा पूर्वक न सिद्ध एलमासा उचिष्ट ये कुल मास जी जो उद्ध है ये क्या उचिष्ट नहीं है इत्यक्त आह उहा नजीविष्यम न जीविष्यामी इमान अखादन अभक्षयन होगा खाते हो तो नहीं रहेगा अन्नाभारे पितुल्यम जीवन रहित्यम तो जल नहीं पानी करे तो भी तो भी जीवन नहीं रहेगा जी नहीं जीवन रहेगा इत्याशं काम तो हमें का इच्छा मे मम उदक पान लगे जलपान तो नदी आदि में कहीं प्राप्त हो जाता है इच्छा से अन्य श्रुति कहती अन्य उठमास खा खाते हुए चाकराणि जो चाकराण ऋषि अन्य उठमास खाना ये श्रुति कहती ये श्रुति का क्या तात्पर्य भगवान भाष्यकर कहते हैं अवस्थां प्राप्तस्य विद्या धर्म यशो वत स्वात्म परोपकार समर्थ से कर्म कव नागस्पर्शिप्राय पाप का स्पर्श नहीं होगा अवस्थां प्राप्तस्य इस अवस्था को प्राप्त जल अर्थात मृत्यु प्राप्त होने वाले नहीं क्या तो मर जाएगा इस अवस्था को प्राप्त हे विद्या धर्म यश विद्या है धर्म है या संकृति है ऐसा है तो नहीं तो शास्त्र उल्लंघन नहीं करना चाहिए विद्या धर्म यश है और इस अवस्था को प्राप्त हो जो स्वात्म परोपकार उपकार से अपना उपकार कर सकता है दूसरे उपकार कर सकता है तब तो ये तभी तो कर्म कर उत्सिष्ट भक्षण करे अभक्ष्य भक्षण करे तो पाप स्पष्ट नहीं होगा अर्थात तो तो तो ऐसी तो अवस्था को प्राप्त नहीं करके अत्यंत कुत्सित अवस्था है मृत्यु समय प्राप्त है ऐसी अवस्था को प्राप्त नहीं करके अभक्ष भक्षण करे तो पाप होगा और जो अपने उपकार परोपकार के समर्थ है ही नहीं तो भी उचित अभक्ष भक्षण करना जरूरत नहीं जब अपने उपकार कर सकता है परोपकार कर सकता है तब सर्ज करने के लिए इसे अभक्ष भक्षण भी कर सकता है विद्या धर्म जैसा है सब है अपना आप कल्याण कर सकता है दूसरा उपकार कर सकता है इस अवस्था को प्राप्त होने पर ही यदि अभक्ष भक्षण किया तो आग स्पर्श नहीं पाप स्पर्श नहीं है इससे ये अभी स्पष्ट होगा टीकामण कि ज्ञान और सन्यासी कुछ भी कर सकते है ऐसा मान करके कुछ ना कुछ अभक्ष भक्षण करना पाप स्पर्श होगा पाप होगा ऐसा नहीं टीका में चाक्रायण से विदेश अभक्ष भक्षण दर्शनाथी दिया ये, ये श्रुति का तात्पर्य कैसे हुआ क्योंकि विद्वान चाक्रायण अभक्ष भक्षण करते श्रुति कहती है एकताम अवस्था प्राप्त ये अवस्था क्या है जीवित तो संदेह अपन से व्य जीवन में संदेह नहीं खाए तो मर जाएगा ऐसे संदेह को प्राप्त हुए अत्यंत है तो उसी अवस्था में अभक्ष भक्षण करने से पाप नहीं होगा विद्या धर्म यशो वत तो ज्ञा प्रवृत ख्या विद्या ज्ञान धर्म धर्म के कारण यश ख्यामोपकार परोपकार सामर्थ्यम अपना उपकार और परोपकार के लिए सामर्थ्य निग्रहानुग्रह शक्ति मतम किसके ऊपर अनुग्रह करके कर कुछ उपकार कर सकता है किसके ऊपर निग्रह दंड दी सता है अपना भी कुछ कर सकता है उपकार समर्थ हो तो ज्ञान आदि ख्याति वाले हो और जीवित संदेह को प्राप्त तो हो तभी अभक्ष्य भक्षण करने से भी पाप नहीं होगा ये तत्कर्म जीवन मात्र कारणम ये कर्म है जीवन मात्र के लिए जीवन जब जीवित में संदेह है उसी समय जीवन रक्षा अच्छा करने के लिए केवल खाने के? उशिष उदक प्रतिषेध श्रुतिर अभी खाने पर भी तो पान का करने का करने प्रति उपायांतरे क्या जीवित प्रतिपायसी से सीगुप्स यदि जीवन रक्षा करने के लिए अन्य उपाय अनिंदित उपाय प्राप्त है उपायंतर अजुगुप्सित उपाय उपायंतरे प्राप्त होने पर जुगुप्सित हम एत कर्म दो दोषाय निंदित घृणित कर्म ये दोष के लिए पाप होगा यदि अन्य कोई उपाय नहीं है तो उचित भक्षण कर सकता है अन्य यदि उपाय है तो ये करना दोषायप के लिए एतत् कर्म ये अभक्ष्य भक्षण अभक्ष भक्षण करना ननु दोषाह यथे चेष्टा अथे चेष्टा उचित कर लिया इसकी अनुमति देती है शंका का अनुभव है एवं ईशान यथे चेष्टा की अनुमति नहीं है सर्वान्ना अनुमति इत्यादि न्याय विरोधात सर्वान्ना ब्रह्म सूत्र में इत्यादि न्याय ब्रह्म सूत्र में विचार किया गया और संभव नहीं सर्वान्न भक्षण करना जहाँ इसे सर्वान जो उपासक प्राण के लिए कहा गया वो सर्वात्मक हो जाता है इसे सब उसके इसे कहा गया यानी कि उपासक सब कुछ खा ले ये अर्थ नहीं है ब्रह्म सूत्र में विचार किया गया उसके विरोध आज यथेष्ट चेटा का चेष्टा की अनुमति नहीं और इस अभिप्राय में लिंग दिखाते हैं। तस्मिन अभिप्राय लिंगम हम दर्शे दी ज्ञान कुर कुर्वतो पात्र से आदे वे अभिप्राय ज्ञान अवलेप अवलेपे अहंकार ज्ञान के अहंकार से जो करता है कुछ निंदित कर्म शास्त्र विरुद्ध कर्म हम कुछ भी कर सकते ज्ञान के अहंकार से करने वाले को नरक होगा शास्त्र विरुद्ध कर्म करने के लिए साहस नहीं करना चाहिए कि ज्ञान के अहंकार से हम सन्यासी कुछ भी कर सकते ऐसा नहीं अवश्य पाप होगा नरक होगा ये अभिप्राय श्रुति का। कैसे निश्चय हुआ प्रद्रण का शब्द श्रवणार्थ प्रद्रण का विभव ज्ञान प्रद्रणक उ अत्यंत कुत्सित गति को अंत्यवस्था को, को, को, को प्राप्त करके था तभी भक्षण किया भक्षण चाक्रायण प्रधान शब्द शब्द श्रुति में कहा गया कुछ मरण के समीप परमापद आप उचिषान भक्षित प्रतिभा <laughs> परमापदम अत्यंत आपद हे मृत्यु समीप है जीवन में संदेह उसी अवस्था को प्राप्त होने पर कुल उचिष्ठान भक्षितवान झूठा खाया तो भी उसे समय भी जलपान निषेध कर दिया इससे भान होता है तथाच ज्ञानीनो यथेष्टाचार है प्रमाणाभा यथेटाचार में कोई प्रमाण नहीं है अनेक प्रमाण विरोधा अन्य प्रमाण विरोध बहुत प्रमाण विरोध है नाशो अतक्षित तो यथे चेष्टा की अनुमति यहाँ नहीं है सह खादित्व अतिशय शान जाया आज हार खा करके चक्री अतिशय शान जो कुछ थोड़े बच, बचा कर आज हार अपने पत्नी के लिए लिया सा अग्र एव शुभिक्षा बब सो पहले उसको कहीं कुछ मिल गया खाने के लिए खा लिया था अग्र एव शुभिक्षा बब हुआ सुष्टु भिक्षा युभिक्षा कुछ प्राप्त हो गया खा लिया था तान दधु। तो ये पत्नी को जो लेकर दिया उसको ले करके रख दिया अतिशिष्टान जो कुछ बचा जाए कारुण याद आज कृपा से पत्नी विभुखे तो उसके लिए थोड़ा बचा करके ले गया आटी की छोटी पत्नी अग्रव प्राप्त अग्रे मदर पूर्व ये प्राप्त होने के पहले शुभिक्षा शोभना शोभना भीक्षा युभिक्षा कुशुभिक्षा मिल गई लब्धम अन्नम यया स लन्न खाद्य प्राप्त कल्याण तथा स्त्री स्वाभाव्या अनव निदधो, निक्षिप्तवती। अनवज्ञाता करन, पालन करना तो वो नहीं कहने में खालिया जरूरत नहीं वो लेकर के रख दिया अन्य अवज्ञा नहीं करके तान तानमासान प्रत्युर्ता प्रतिगृह रख दिया सह पत्युहस्ता प्रतिप्त स उवाच यदत्ता लभेमी धनम राजते सर्वेरास्तुर्भृणीते सह प्रातकार संजिहान। करता हुआ चक्रात कागे तो त्याग करता है या तो शयन निद्रा निद्रा को त्याग करते भी जगते ही अथवा तो उठते निद्रा त्याग होने के बाद भी ऐसा लेटा के करके के। निद्रा त्याग करते हुए शयन त्याग करते हुए उबास कहा इसे बोल रहा है उसको सुना करके यह तो बता से लभे में ही अन्न थोड़ा यदि था मिल जाता है तो खा करके जाता उधर लभे में ही धनमात्र कुछ धन मिल जाता राजा सुा यहाँ कर, करेगा आज यदि में थोड़े भोजन मिल जाए तो चले जाऊ वहा तो कुछ धन मिल जाएगा समाज सर्वेर आरतीजेर राजा मुझे आरती जिति कर्म से वर्ण करेगा करता जब मैं चल जाता मतलब इतने थोड़े खाया था जुधा है कुछ मिल जाए तो क्या खाकर चल जाता है सत्या कर्म जानन सक्रे उसके कर्म पत्नी का कर्म जानते तो हुए लेकर ले रख दिया काया नहीं तो देखा है समझ लिया है रखा है प्रातः काल है प्रातः काल में समझियान त्याग करता हुआ उसका कर्म स्वयन निद्रा परित्यजन सो करता हुआ ता निद्रा जब निद्रा टूट गई तो वहां बोलता है वहां पत्नी श्रत उसको सुनते ये सुनाई पड़े यद यद बता। यद यदि बतो खेद करते हुए भूखा है और थोड़ा सा कुछ है तो उसको भी खा ले उसको वो भी पत्नी खाने के लिए नहीं है। थोड़ा सा है तो होते हुए स्तोकम लभे में ही थोड़ा सा तद भुगतवा अन्न खा करके समर्थ हो समर्थ हो जाओ कभी लभे में ही धन मात्रा तो में धन से अल्पम थोड़ा धन मिल जाता तो है तब जीवन भविष्य फिर हम जीवन में कुछ खाद्य धन थोड़ा मिल जाएगा तो कुछ खाद्य खाकर रह जायेंगे थोड़े समय थोड़े दिन धनलाभ कारणमा धन लाभ में कैसे राजा के पास से धन मिलेगा राजा असु यक्षते असो स्थाने ज्यादा दूर में नहीं पास में यह करेगा टीका मैं तरह कुलमाशा परिरक्षण तह कर्म, कर्म जानम पत्नी के कर्म कुलमाशा रकाय यक्षती कस्म नोक्तम तत्रह राजा यक्षते यजधात से आत्मनिपद प्रयोग किया गया है तो यक्षति पर आत्मापद पद क्यों किया यजमान आत्मनिपदम स्वयं यजमान करता है तो अपने लिए फल प्राप्त करने के लिए कर्तिका में किया फल जब ऋतुवादी कर्म करेंगे यजमान के लिए करते हैं, फल यजमान को मिलेगा तो वहाँ यजती प्रयोग होगा यक्षति याग करेंगे तो फल ऋपी को प्राप्त नहीं होता है यजमान को प्राप्त होता है तो हम फरे पद प्रयोग होगा और स्वयं राजा यजमान होने कारण फल अपने लिए इसे है इसे यजमान टीका तो में रागो यजमान याग फल से आत्मगामी यक्षति आत्मनिपद यक्षते आत्मनिपद प्रयुक्त राजा यजमान यहाँ का फल आत्मगामी राजा को मिलेगा इसे यक्ष इसी प्रकार आत्म अनुपद प्रयोग किया गया अन्य उपदृष्टि तो संभव ही कुत स्वामेव राजा मान सती इस आशंका देखने वाले तो बहुत लोग उपस्थित होंगे आप जाने पर भी आपको राजा धन कैसे देगा सम्मान क्यों करेगा उपदृष्टित्व दर्शन करने वाले से याग में दर्शन करने के लिए भी उपस्थित होते है तो हमें आपको ही राजा आपका सम्मान करेंगे धन देंगे क्यों? सच राजा उपलब्ध योग्य पात्र मुझे जान करके सर्वे रात ऋतु कर्म सर्व ऋतिकर्म के लिए ऋतवी कर्म प्रयोजन आया ऋत्वी कर्म संपादन करने के लिए वृणी तो मुझे वर्ण करेगा कम चक्राणी से जाया पति ने का हंत संबोधन करके पते पति का संबोधन पते हिमे एवं कुल मासा थी यही कुल जो आपने दिया था ये टीका में अंत अन्न लेव धन लब्धि द्वारा जीवन हेतु अन्न लेष लाभेद अन्न थोड़ा अन्न लाभ यदि जीवन का हेतु हो जाए धन लब्धि द्वारा धन प्राप्ति के द्वारा थोड़े अन्न प्राप्त होने पर धन लब्धि द्वारा जीवन हेतु धन प्राप्ति के द्वारा जीवन हेतु हो जाए एवं इस प्रकार राजा के पास जाकर के कुछ धन प्राप्ति के द्वारा जीवन हेतु हो जाए ऐसा है तो यही थोड़ा सा है पास में है तान खादित उसको खा करके यज्ञ को इन प्रोक आंग प्रोक इन धातु का आगतवान बीतम विस्तारित तो कर्म करने के लिए आरम्भ किया गया उसके पास आगतवान आ यायो। जाया चाक्रायण को पत्नी ने तो यही है तो पते इमे वे मध्यस्थ वे निक्षता जो आपने मेरे हाथ दिया था वही है अमुम यज्ञ राजो बीतम राज का जो कर्म है विस्तारितम ऋतिक के दर विस्तार के तैयारी उसी के पास अगत बन गया तस्तावे मानान उपोपात्र उदगाता लोग जहाँ थे उद्घात पुरुष आस्तावे जहाँ रहकर स्तुति करते है स्त्य मानान स्तोष्य मानान उदगात्रिन करने वाले करेंगे अभी उपेश समीप उपिवेश भाष्य में गत्वा तीन टीका में राजो यज्ञ इति उच्य तत्र का था? राजा के यज्ञ में जाकर के उदगातुरत्र बहुत उद्गान करने वाला तो एक है उदगात्रीन बहुजन कैसे क्या आस उदात्री पुरुषान उदगात्री पुरुष है प्रस्तोता प्रत्येहता सुब्रमण्य ऐसा अलग अलग है टिप्पणी में है आगत्य उनके पास जाकर के आस्तावे आस्तावर्थ करते है स्तुवंत ते, ते आस्ताव आंग प्रधे घय करेंगे वृद्धि होकर जहां रहकर स्तुति करते हैं तस्मिन मानान माना एक लकार में सान्य होगा करतरी आगे स्तुति करने वाले लट लकार में सत्य सानु होता है वो करते हुए पढ़ते हुए देखते हुए गसन गचन ऐसे प्रयोग होता है लीट के स्थान पर पव लिट के स्थान पर सत आदेश होता है, मान जो आगे स्तुति करने वाले हैं, उनके पास बैठ गया उपोपेश उपो उपो समीपे उपविष्ट तेम उनके समीप बैठ गया टीकांत अस्मिन सप्तमिया संवाद देश निर्देश अस्मिन जिस स्थान में रहकर स्तुति करते वो संवाद देश का कथन किया वहां जाकर बैठा उपय प्रस्तुतारम्भ करने वाले से कहा प्रस्तुतर या देवता प्रस्तावम अन्वायता तान चेद विद्वान प्रस्तुष मूर्धा ते विपत्ति प्रस्तोतोर में हे प्रस्तुतर प्रस्तोत्तरी शब्द है संबोधन प्रस्तोत्तर या देवता प्रस्तावम अन्नायता जो देवता प्रस्ताव शाम के भक्ति है भाग प्रस्ताव ये प्रस्ताव में संबद्ध जो देवता है अनुगत है उसी देवता को नहीं जान करके तामचेत ता अविद्वान यदि उसी देवता को नहीं जान करके प्रस्तुत स्तुति करोगे मुर्धाते विपत्ति से तुम्हारे सिर गिर जाएगा इति कैसा तो साथ संबंध हे प्रस्तुतर इत आमंत्र अभिमुखीकरण आय प्रस्तुतर इस संबोधन किया ठीक है अभिमुखीकरण आय कोई प्रश्न करने के लिए पहले अभिमुख करके फिर कहने पर श्रवण करते हैं नहीं तो कुछ कहा उसको समझ में नहीं आया क्या कह रहा है किसको कह रहा है तो संबोधन करके अभिमुख करके त्र प्रस्तुतर संबोधन कियापद हे या देवता भाग। अनुगता, अन्वायता, अन्वायता का अनुगता, है। तांचे किसकी देवता प्रस्ताव भक्ति प्रस्ताव का शाम की भक्ति भाग का भाग्य देवता उसको नहीं जानते हुए अविद्वान सन प्रस्तुष्यसी विद्वस मम समीपे मैं विद्वान में हूं मेरे विद्वान के समीप में यदि स्तुति करोगे ठीक है मैं विद्वसमीपे देवता अविद्वान प्रस्तुसी चेत मूर्धातेपतिष्यति इत अग्र सम्बन्ध है विद्वान के समीप में देवता को नहीं जान करके जो विस्तुति करोगे तो मृधा शिविर गिर जाएगा। ननु अविद्व निंदाया विवक्षित समीप वचनम अकिित करम इति इसमें कहा विद्वान के समीप में विदुष समीपे तो यहाँ तो यदि नहीं जानते हो शिविर गिर जाएगा ऐसा कह करके अविद्वान की निंदा है विवक्षित है के द्वारा देवता को जान करके करना चाहिए नहीं जान कर कोई करता है तो सिर गिर जाएगा ये तो अविद्वान की निंदा है विवेक क्षेत्र अरे विद्वत समीपन अखीत कर्म जो गलत युक्त कर्म है विद्वान के समीप में हो विद्वान के अनुपस्थिति में भी हो वो यदि देवता को नहीं जान करके कर्म करता है तो उसका अपराध है सिर गिर जाएगा अरे विद्वत समीपे कथन करना क्या जरूरत है विद्वत समीप वचनम अकिित कर्म व्यर्थम न किंचित कर इसका कोई प्रयोजन नहीं ऐसा संकाहन पर सिद्धांति कहते न तस्य तत्मुद्धा कर्म मात्र विदाम अनधिकार है कर्म निशात तत्परो विद्वान के परोक्ष में विद्वान के सामने जो कर्म करेगा नहीं जान करके तो उसका सिर गिर जाएगा और विद्वान के परोक्ष में विद्वान की अनुपस्थिति में यदि सिर भी गिर जाए विपत म तो फिर कर्म मात्र विदा अनधिकार है वो कर्म निशात जे केवल कर्म जानते हैं देवता को जानते नहीं उपासना नहीं करते हैं, तो उनका कर्म में अनधिकार हो जाएगा देवता को नहीं जानते हुए देवता का उपासना नहीं करते हुए नहीं जान करके यदि कर्म करता है तो श्री गिर जाएगा कहा यदि विद्वान के अनुपस्थिति में भी नहीं जानकर कर्म करने वाले का सिर गिर जाए तो केवल जो कर्म जानता है कर्म के देवता को नहीं जानता है उपासना नहीं करता है उसका कर्म में अनधिकार हो जाएगा कर्म करी नहीं सकता है विद्वान कोई हो अथवा नहीं हो कर्म करते समय सिर गिर जाएगा कर्म में अनधिकार हो जाता इससे सिद्ध होता है उपासना नहीं करने वाले देवता को नहीं जानने वाले भी, भी कर्म करने में अधिकार उसका है के बोले विद्वान के समीप में यदि करता है तो उसका दोष होता है अविद्वान से अनुमति लेकर करेगा तो भी दोष नहीं है ये आगे कहेंगे तत्परो तत तस्य अविद्वान तस्या तस् मृदा कर्म मात्र विधान अधिकार ये जो तस् मृदा विपत है ये तस्त अविद्वान प्रस्तुता उचित है जो प्रस्तुता अविद्वान है देवता नहीं जानता है उपासना नहीं करता है ऐसे कर्म करने वाले जब यदि ज्ञानी के परोक्ष में भी करने पर दोष होगा तो सिर्फ गिरिजा है ऐसा होता है तो फिर कर्म मात्र विधाम कर्मी अधिकार केवल कर्म जानता है उपासना नहीं करता देवता को नहीं जानने वाला कर्म में अधिकार, अधिकार नहीं होना चाहिए तो पूर्व पेशी कहता महाभूत कर्म मात्र विधान कर्मी अधिकार ने त्या कर्म मात्र को जानने वाले का कर्म में अधिकार नहीं हो यदि चेत सिद्धांत ऐसा नहीं है तत्व अनिष्टम अभिद्वसाम कर्म दर्शना जो दर्शनार्थ से यहाँ विद्वान कहा तो ब्रह्म नहीं उपासक जो उपासना नहीं करते देवता नहीं जानते उनका भी कर्म करने में प्रवृत्ति दृश्य थे कर्म कर सकते है इसमें पहला आया तेन भू कुरुत इत्यादि सो तो जो उपासना करता है जो नहीं करता दोनों ही कर्म करेंगे कर्म फल प्राप्त करेंगे इसे पहला आया अभी तो शाम अपनी कर्माधिकार हेतुअर्मा उपासना नहीं करने वाले भी कर्म में कर हैं कर्म में अधिकार है उसके लिए हेतु दिया दक्षिण मार्ग स्रोते जो उपासना कर्म समुचय करते हैं उत्तरायण मार, मार्ग में जाएंगे उपासना नहीं केवल कर्म करने वाले दक्षिण मार्ग में जाते हैं तो श्रुति में कहा गया इसलिए उपासना के बिना भी कर्म में अधिकार है तदेव तो व्यक्ति के द्वारा थी। उसको स्पष्ट करते व्यक्ति के भीपर, अभाव विपरीत तो कह करके अनधिकार चित यदि अज्ञानी अनुपासक का कर्म में अधिकार नहीं है जितने कर्म करेंगे उपासना युक्त तो कर्म करेंगे समूचे तो उत्तरायण मार्ग में जाएंगे और दक्षिणायन मार्ग कथन करना नहीं चाहिए उत्तर एवं एक मार्ग सूर्य उत्तरायण मार्ग ही श्रुति में कहा जाता दक्षिणायन मार्ग नहीं कहा जाता दक्षिणायन मार्ग तो कहा गया केवल कर्म करने वाले के लिए यदि उपासना नहीं करने वाले कर्म में अधिकारी नहीं होते केवल कर्म करने वाले के लिए दक्षिणायन मार्ग ये कहना जरूरत नहीं था कर्म में अधिकार ही नहीं केवल कहना चाहिए उत्तरायण मार्ग ही कहना चाहिए क्योंकि जितने कर्म करेंगे सो उपासना करने वाले ही है समुचित तो है ठीक है फलत्वादि समुचय फलत्वाद मतलब उत्तरायण मार्ग उपासना कर्म समुचय का फल दोनों मिलाकर के करेंगे उपासना कर्म तो उत्तरायण मार्ग में गमन होता है ननु दक्षिण मार्ग वापी कूप तटाकादि स्मारक कर्म प्रयुक्त वैदिक कर्म में विद्वान भी करते हैं दक्षिण मार्ग जो दक्षिणान मार्ग है वो स्मारत कर्म करने वाले के लिए बापी कुप तटाक टा आदि कर्म है बावड़ा कुप तड़ाग जल पानी के लिए स्नान आदि के लिए तड़ाग स्मारत कर्म जो करते हैं उनके लिए ही दक्षिण मार्ग है और वैदिक कर्म में तो विद्वान ही उपासक ही कर्म और उपासना दोनों करने वाले ही वैदिक कर्म करेंगे उपासना के बिना केवल वैदिक कर्म में अधिकार नहीं होगा ऐसा शंका करने पर सिद्धांतिक ऐसा नहीं है स्मार्त तो कर्म निमित्त एवं दक्षिणा पान था जो दक्षिणान मार्ग है केवल स्मार्त कर्म के कारण है स्मार्त कर्माण निमित्तान ये दक्षिण मार्ग का निमित्त स्मारतवा उप तटागि ही है ऐसा नहीं दानन लोकान जयंती वैदिक कर्मनिष्ठा दक्षिण मार्ग श्रवण हेतुम केवल स्मक कर्म निमित्त दक्षिण पंथ क्यों नहीं कहती यज्ञ दानन लोकान जयंती यज्ञ से दान से लोगों को जीत लेते हैं वैदिक कर्मनिष्ठा अज्ञा दक्षिण मार्ग वैदिक कर्म निष्ठान वैदिक कर्म सुषा ये वैदिक कर्म करने वाले जो अज्ञा नाम अनुपासका नाम जो उपासक नहीं केवल कर्म करते हैं, उनके लिए दक्षिण मार्ग श्रवणार्थ तो सूची में कहा गया दक्षिण मार्ग में जाते हैं, पितु लोग यदि हेतु माह यज्ञ इत्यादि सुते है यज्ञ दानों के द्वारा लोक को प्राप्त करते है इतच अभिद्याम विद्वत समीपे कर्माधिकार ना क्या अनुपासकों का कर्म में अधिकार नहीं विद्वान के समीप में विद्वान यदि नहीं है तो कर्म कर सकते हैं कोई उपासक सामने विद्वान है तो अज्ञानी कर्म में अधिकृत नहीं है यथोक्त तथोक्त मयाच विशेषनाद आगे कहेंगे यदि कर्म मेरे सामने करोगे तुम्हारा शरीर गिर जाएगा तथोक्त मया तुम्हारा से गिरिजा से कहना पड़ो आगे कहेंगे तथा उत्तर समय है यदि विशेषनाथ विद्य के कर्म ने अनाधिकार होने अविद्वान का कर्म में अधिकार नहीं है विद्वान का अर्थन उपासक अविद्वान का अर्थ अनुपासक केवल कर्म जो करता है न सर्वत्र अग्निहोत्र स्मार्थ कर्म अध्ययन आदि सर्वत्र अनाधिकार नहीं अग्निहोत्र कर्म करने के लिए स्मारक कर्म करने के लिए अध्ययन आदि के लिए अनुपासक का अधिकार नहीं नहीं देवता विज्ञान सुनिश्चित ये अभिद्वान का देवता विज्ञान रही था देवता उपासना जो नहीं करता है ते मुर्धा विपत्ति सती अने प्रकार मैया उत इसे यदि मैं कहूंगा तुम्हारे सिर गिर जाएगा मु, मुर्धा मुपत्ति से गिर जाता यदि विशेषण श्रवनाथ आगे आएगा विद्वत समीपे तद तो अनुज्ञान अंतरेण कर्म कुरत विद्वान के समीप में जो उपासक है देवता उपासक है उनके समीप में उसकी अनुमति के बिना यदि अज्ञानी कर्म करता है वो अपराधी होता है कस्य कर्म में विद्वान के समीप में अज्ञान का कर्म में अधिकार नहीं विद्वत समीपे पुनर् यदि विद्वान सामने नहीं है तो विद्वान का कर्म में अधिकार है विद्वत समीपे पुनर्षो भी कर्म नहीं अधिकार अस्थित अधिकार है सर्वत्र अनधिकार नहीं अग्नोत्र स्मारक कर्म अध्ययन आदि में अनधिकार नहीं कर्म कर सकता है विद्वान के समीप में नहीं हो अग्न हो विद्वान भी कर्म कर सकता है उपासक जो नहीं है वो भी कर्म कर सरते कर्म भी अधिकारी बाकी अध्ययन जप आदि में भी विद्वत विद्वत्सनि अंतरेण विद्वान सन्निधि के बिना भी सर्वस्म काले कर्म मतृो न अधिकार वक्त सौ समय में केवल कर्म करने वाले का अधिकार नहीं ऐसा नहीं कर सकते तो अर्थात तो कर्म कर सकता है कर्म मात्र विद्या जो देवता उपासक नहीं है देवता नहीं जानता है उसका किसी भी समय में अधिकार नहीं है ये वक्त असक्यम ऐसा नहीं कहा जा सकता है अब विद्वान के समीप में अधिकार नहीं विद्वान यदि समीप में नहीं कर्म करने में अधिकार है तत्व हेतु देते है अनुज्ञ तत्व तत्व दर्शनाथ आगे देखेंगे विद्वान कहे अनुमति देंगे मेरे सामने ये कर्म करें अनुमति देने पर अविद्वान भी कर्म कर सकता है विद्वान के समीप में यदि अविद्वान कर्म करेगा तो विद्वान की अनुमति लेकर के विद्वान ले यदि अनुमति दे दिया तो उसका अपराध नहीं अनुमति के बिना जो करता है तो अपराध है सर्वत्र शिष्टाचार में से अधिक ज्ञान वाला है तो कुछ कहते समय उनसे अनुमति लेकर के प्रार्थना करके करना होता है घमंड से उल्लंघन करके अवमान करके कुछ करता है तो दोष होता है चिकित्सक में भी ऐसा आज कल अभी है कोई चिकित्सक है कुछ कर देते हैं तो बड़े डॉक्टर आया तो ये उनसे पूछेंगे उनसे कहेंगे आप दीजिए आपकी भाई ऐसे कहते हैं फिर वन में देते देखो तुम तो फिर वो देखते हैं ऐसा देखे कोई डॉक्टर है बड़े आ गए तो तुरंत उनको पता आप फिर वो कहते नहीं देखो ऐसे बड़े इसमें शास्त्र में आया यदि विद्वान है तो उनको उल्लंघन करके अवमान करके अपने कर्म करने लग गया वह अनिशित है सम्मान देकर उनसे अनुमति लेकर के कर्म कर सकता है ऐसा अनुज्ञाया तत्व तथ्य दर्शनार्थ ठीक है न भगवान अहम विविधिणी त्याग ना आगे आएगा ये जब सबको चक्र एक एक पूछेगा यदि देवता को नहीं जानकर के कर्म करोगे तो तुम्हारा शरीर गिर जाएगा तो सब चुप हो जाएंगे ऋतवी के लोग कर्म करने के लिए भय से वृद्धपात भय से फिर राजा उनसे पूछेगा मैं आपको जानना चाहता हूँ तो फिर कहेगा कहने पर फिर कहेगा तो आप मेरे लिए सब कर्म कीजिए ऋतवी के रूप से मैं वर्ण करता हूँ फिर यो ब्राह्मण लोगों को कष्ट होगा कि इनके तो वर्ण क्या था अब इनको वर्ण कियाको प्राप्त नहीं होगा तो फिर चाकान कहेंगे ना ये लोग कर्म करें मेरे अनुमति से ऐसे कह तो करके फिर उनको अनुमति देगा तो उनकी अनुमति से फिर ये लोग तो कर्म करेंगे भगवंत विविध विविधिस इत्यादि के द्वारा राजकीय कर्म निर्वर्तन प्रार्थना राजा ने राजा प्रार्थना करने पर अपने कर्म संपादन करने के लिए चाक्याणी से प्रार्थना करने पर एत मया समा तुवताम यही ऋतिक लोग माया सहमति अनुमत होकर के सूची करे इति अनुपल्भात अनुमति देने पर फिर वही कर्म करेंगे अस्त एवं अभिद्वाम कर्मणि अधिकार है विद्वान के में करे तो उनके अनुमति से करे अधिकार है अद्वान यदि नहीं तो अभिद्वान अनुपासक कर भी कर्म कर सकते हैं उत्तम अर्थम उपसहर करते कर्म मात्र विद्या सिद्ध कर्मण मूर्धाते विपत्ति से थी कर्म मात्र विधा में अधिकार केवल कर्म जानते ही उपासना नहीं करते देवता को नहीं जानते तो भी कर्म कर्मी अधिकार है इसलिए प... कर्म यदि विद्वान के समीप में उनकी अनुमति के बिना कर्म करोगे तो श्री गिर जाएगा ऐसे कहा गया विद्वत समीपे तद अनुज्ञान विद्वान के समीपे में उसकी अनुमति, अनुमति प्राप्त नहीं करके ये ज्ञानी नहीं कर सकता इति कर्मुशी नगमित इति विपत्ति विपत्तिसति विपत्तिशतीद प्रस्तोतृ विषय वाक्य व्याख्यात यहां तक प्रस्तुत के विषय में वाक्य विपत्तिसति इति प्रस्तुति विषय के बाद एवं या देवता उदीतमता कांचेद विद्वान्दासी मृधा ते एवं इस प्रकार उद्गातरम उच च उद्घात से का उद्घातर उदगात्रि का संबोधन हे उद्गातर या दवता उदृथमता उद्गी भाग संबंधी जो देवता है अनुगत देवता उनको नहीं जान करके अभिद्वान होते हुए अनुपासक होकर के उद्घान करोगे मेरे सामने तो तुम्हारा शरीर गिर जाएगा एवं एवं प्रत्यार इसी प्रकार प्रतिहरता से भी कहा प्रत्यार या देवता प्रत्यार मनायता जो देवता प्रत्यहार में अनुगत है यदि तम अभिद्वान प्रतिहरिष्य नहीं जाने प्रतिहार पाठ जानकर प्रतिहार कर्म करोगे मूर्धा प्रतिशत गिर समारता है जायेगा सब कर्म करने के लिए तूषणी में आसान चक्री चुप होकर बैठ गई, आगे स्तुति आरम्भ करना था नहीं करके चुप होकर बैठ गई, भाष्य में एवं एवं उद्घातारम प्रत्यारम उच उदघात्र से प्रतिहरता से उनसे कहा था इसी प्रकार का ते प्रस्तुति उद्घात्री और प्रतिहर त्रि तीन कर्म से उपरत हो गई का उपरता सत मूर्खपात भयाद श्रीरपात भय से पूरी आसान चक्री रही चुप रह गये बैठ रहे अन्य तो क्वंत्य अन्य नहीं करके चुप रहे क्यों वो चले जाना चाहिए अर्थितवाद धन चाहते हैं इसलिए बैठे पुस्लिम इत अर्थ अन्य चक्र कुछ नहीं करते न, न, न कर्म करते हैं न जाते हैं चुप रहते अर्थितवाद देवता तथा हेतु अर्थित तदेवता कर्मातर अकुवंत चाक्रनामुखास्थित इत तेवता आर्थिक केवल धन चाहते नहीं ये भी जानना चाहते तत्त देवता कौन है साम किसी भाग के संबंधित देवता कौन है तत्त देवता विषय विज्ञान विज्ञान अर्थित्व न वो ज्ञान चाहते है इसे देवता कौन कौन देवता है इसलिए कर्मांतरम अकुरंत आगे कर्म नहीं करते हुए चाक्र न अभिमुखा स्थित देखते हुए इस देवता को नहीं जानकर करोगे तो सीरो भी जाएगा अगर कर्म नहीं करते उनके देख के बैठते थे कर्म कौन है देवता उसके पश्चात जब कर्म नहीं करते हैं, हैं।, हैं। चुप रह गए तो राजा आखिर कहा अथ हिनाम यजमान हो वाचो यजमान राजा ने कहा भगवंत तो अहम विविधिशाणी थी आपको मैं जानना चाहता हूँ सस्ती रश्मि चाक्रानी हो वाचो अथ मैं उस उषस्तीम हे चक्र चक्रान चक्र का चक्र नादे फक्र चक्रान बन जाय अथ अन हैनमुशस्थ यजमान राज उच इत्यादि हिनम राजा ने कहा भगवान भगवंत का पूजा भी, भी दिशा वेदिच्छा चाहता सन करके भी भी जानने की बेदी तुम इच्छा विभिदी जानकारी जन्म चाहता तो उषस्थिरश्मी चाक्राण चक्र का चक्रायण तवा प्रथम श्रोत्रपथम आगत तो यदि उच्चवान्न कवि सुनवा मेरे नाम श्रोत्रपथ में आयवा प्रस्तुति प्रभुतिभा राजा क्यों क्या देखा कि प्रस्तुति कर्म करना था चुपो कर अहम ये भी सर्वे राज्य भगवत व अहम अवित्या अन्य अभषि राजा ने कहा आपको तो मैं सब ऋत्ती कर्म के द्वारा परियसिषम अन्वण क्या था भगवत व अहम अभित्वा आपके लाभ से अप्राप्ति से अन्यान अभि वर्णन किया टीका में चक्राण से वचनमंगीक राजा कहते ठीक है मैं जानता हूं आपका नाम सुना सहयम वाच सत्यम एवं भगवत बहुगुणमशन बहुगुण सम्पन्ना है आपका नाम सुना सर्व ऋत्वी कर्म भी के लिए ऋत्वर्म प्रयोजना पर्यटन किया था अंगीकार स्परतीगवंत बहुगुणम असुरशम यदि माम मृत आर्तिज्यामित वित्तीय कर्म के लिए यदि अन्वेषण क्या था किमित ईमान अन्यान अवृतवान तो अन्या को वर्णन क्यों किया क्या इतना आशंका है अन्य अन्यान ईमान अब अवृषि अन्वेषण करके अभवतवा तो अहम अवित अवित का सौलाभ न आपके प्रार्थना नहीं कर अन्य का वर्णन किया ्रोत्रनमेस्तार्म निरते युपन धर्मः मयी संतु ते मयी संतु ओ शांति शांति शांति